हम मंत्रपाठी ओ सहना बगतो सहन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी तमस्तु म जी नमस्ते अरुण चलिए सभी को साधारण नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन कक्षा में स्वागत है परमात्मा की कृपा से हम जो है आ, हमने जो है वृत्त पंचत क्लिष्टा क्लिष्टा हमने पढ़ लिया था इसमें डॉक्टर साहब कोई शंका है इसमें नहीं उसमें वो तो नहीं है क्लिष्टा क्लिष्टा में तो नहीं है मैं एक प्रश्न रहा था अभी भी की चित जो है उसका स्वरूप सात्विक है मगर संप्रजात समाधि अवस्था में भी उसमें कुछ रजोगुण या कुछ वो मिला रहता है या नहीं तमोगुण नहीं मतलब देखिए त्रिगुणात्मक तो है वो हमेशा त्रिगुणात्मक तो हमेशा ही रहेगा वो तो हमेशा ही रहेगा परंतु जब संप्रज्ञात समाधि होती है तो संप्रज्ञात समाधि के समय सप्त गुण अधिक हो जाता है और रजोगुण और तमोगुण दब जाता है वह उसका अपना प्रभाव जो है रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव है वह प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ पाता है ठीक है मैं आप समझ गया Man, वो तो रहेगा ही जब तीन पदार्थ से तीन पार्टी कल से सत्य तीन पार्टी कल से जब बना है ये तो ये तो तीनों गुण उसमें रहेंगे परंतु जब सत्व गुण अधिक रहेगा तो अन्य गुण की जो कार्य है वह नहीं दिखेंगे ना वह कार्य नहीं होंगे ना होते हुए भी वह बना तो तो पार पार है इंग्लिश में क्या लेंगे उसका ओवर पावर हो गया जी तो इस तरीके का ठीक है नहीं मैं है? यही पक्का करना चाहता था मेरी भी यही मानसिक में यही थी कि विचार कि यही होगा कि उसमें रहेगा गुण के रूप में तो रहेगा मगर ओवर पावर हुआ होगा उसमें कोई उसका असर नहीं होगा जैसे आशंका असर नहीं।, नहीं।, नहीं होगा परंतु जब वह आत्मा जब ध्यान करता है ध्यान करते करते करते वह समझता है की भाई ये सत्य गुणात्मिका विवेक ख्याति जो है आत्मा का जो स्वरूप है उससे विपरीत है ना जी उससे विपरीत हाँ, है हाँ, हाँ तो इसीलिए उसके प्रति भी व्यक्ति को विवेक ख्या हो जाती है उसके प्रति भी वैराग्य हो जाता है समाधि फिर असंप्रज्ञात समाधि में चलता है ठीक है अच्छा अब आगे जो है छठा सूत्र है पढ़िए अच्छा उसका अवतरण ने कहा वृत्त जो पीछे कहा गया था कि मृत पंचत क्लिष्टा क्लिष्टा ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्लेश सहित और क्लेश रहित जो वृत्तियां हैं वह पांच प्रकार की है वैसे देखा जाए तो दस प्रकार की हो गई नहीं हाँ ठीक कह रहे आप हाँ तो ये जो है क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ जो पांच प्रकार की है तो ताकलिस्टा च वे क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तिया पंचधा वृतय तो वह ताकलिष्टा च पंचदा वृत्त वह क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ पांच प्रकार की है ये अवतरणिका नहीं है पिछले सूत्र की ही व्याख्या है वो वृत्तया पंचदया क्लिष्टा क्लिष्टा की व्याख्या कर रहे हैं अच्छा माने पंचतिया का अर्थ पंचधा वे क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तिया पांच प्रकार की है आप जो है छठा सूत्र पढ़िए अच्छा प्रमाण विपर्य विपर्य वि, विकल्प निद्रा समृत्या हाँ तो वो जो क्लिष्ट अक्लिष्ट प्रकार की जो पांच वृत्तियां हैं वह क्या है कौन से है यदि इसको अपतरण का मान भी लेते हैं कि वे क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ पांच प्रकार की है वो तो पांच के पांच प्रकार की वृत्तियाँ कौन कौन से हैं वह पहला है प्रमाण वृत्ति दूसरा है विपर्य वृत्ति तीसरा है विकल्प वृत्ति चौथा है निद्रा वृत्ति और पांच मह स्मृति वृत्ति समझ गए तो इसकी व्याख्या आगे करेंगे अभी बस ये इसमें कोई व्याख्या नहीं किए हैं आगे आगे पढ़िए अच्छा। प्रत्यक्ष, अनुमान प्रत्यक्ष अनुमान का प्रत्यक्ष अनुमान अनुमानागम प्रमाणानी हाँ मैंने प्रत्यक्षानुमाना दमह प्रमाणानी मैंने प्रत्यक्षानुमाना दमाह प्रमाणानी प्रत्यक्षा तो पांच प्रकार की जो वृत्तियां हैं पांच वृत्ति माने ज्ञान माने वृत्ति माने व्यापार वृत्ति माने क्रिया तो वैसे ये जो ध्यान रखेगा कि वृत्ति या जो है योगा चित्त वृत्ति निरोध ने जो चित्त की वृत्ति कहा इसका मतलब कि वृत्ति बहुत सारे होते हैं तो परंतु तो हर वृत्ति को रोकने का नाम योग नहीं है चित्त के वृत्ति का नाम रोकने का नाम योग है बने देखिए कर्म इंद्रिय की भी अपनी वृत्तियां हैं वृत्ति बन व्यापार वृत्ति बन क्या होता है ये व्यापार व्यापार तो कर्म इंद्रिय का भी अपनी वृत्तियां हैं और ज्ञान इंद्रिय की भी अपनी वृत्तियां हैं परंतु यहाँ पर जो है ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय की वृत्ति या कर्मेन्द्रिय की वृत्ति को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर चित्त की वृत्ति को रोकने की बात कर रहे हैं यहाँ पर चित्त से जो विशेषण दिया यदि वृत्ति केवल चित्त की ही वृत्ति होती तो चित्त विशेषण देने की आवश्यकता नहीं थी थी डॉक्टर साहब समझ में आ रहा है मैं जो कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि जब काला सांप है काला धागा है काला वस्त्र है तो वस्त्र है ही तो ऐसे ही यहाँ पर यह है कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर वृत्ति से केवल मात्र वृत्ति का मतलब चित्त की वृत्ति होता तो वृत्ति कहने से चित्त की वृत्ति ही ली जाती है ना जी हाँ जी यदि हमने कल्पना की कीजिए कि सभी दुनिया में सभी वस्त्र यदि पीले ही होंगे तो अलग से पीला वस्त्र कहने की आवश्यकता है क्या नहीं सब तो वस्त्र पीले ही होंगे ना जब पीला वस्त्र कहा दिया इसका मतलब है कि अन्य भी कोई दूसरा वस्त्र होता है इसीलिए पीला शब्द कहा है कि अन्य वस्त्र से अलग करने के लिए ऐसे ही चित्त की वृत्तियां कही जा रही है इसका मतलब कि चित्त से भिन्न की भी वृत्तियां होती है प्रश्न समझ में आया बोले उत्तर समझ में आया बोले प्रश्न समझ में आ गया हाँ जी नहीं भी हो सकती हैं और दूसरी भी हो सकती हैं। दूसरी तो दूसरी क्या है दूसरी जो है कर्म इंद्रियों की भी वृत्ति होगी कर्म इंद्रियां जो है वो भी व्यापार करता है कि नहीं करता हाँ <गणीद> जी और ज्ञान इंद्रिय भी व्यापार करता है ना आंख नाक कान इत्यादि इसके द्वारा भी जो व्यापार होता है ज्ञान होता है होता ना हाँ जी तो यहाँ पर न कर्मेंद्रियों की वृत्ति की बात कही जा रही है न यहां पर जो है ज्ञानेन्द्रिय की वृत्ति की बात कही जा रही है यहाँ पर चित्त की वृत्ति की बात कही जा रही है चित्त की वृत्ति मैने और भी की चित्त की भी जो तरी दो तरीके की वृत्तियां हो गई एक ज्ञानात्मक वृत्ति और एक कर्मात्मक वृत्ति तो चित्त की कर्मात्मक वृत्ति को रोकने का नाम योग नहीं है चित्त की जो ज्ञानात्मक वृत्ति है ज्ञानात्मक वृत्ति है उसको रोकने का नाम योग है तो वह जो पांच प्रकार की वृत्तियां हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, इसमें से प्रमाण वृत्ति क्या है इसको बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये तीन जो है प्रमाण वृत्ति है और ध्यान के समय मेडिटेशन के समय इन तीनों प्रकार की जो प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति अनुमान प्रमाण वृत्ति और आगम प्रमाण वृत्ति इन तीनों को रोकना होता है समझ गए? तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति अनुमान प्रमाण वृत्ति और आगम प्रमाण वृत्ति चित्त की जो वृत्ति है वह क्या है अब एक इसकी व्याख्या करेंगे प्रत्यक्ष का वैसे आठ प्रकार के वृत्तियां हैं आठ प्रकार के प्रमाण हैं, आठ प्रकार के प्रमाण वृत्तियां हैं वह प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम ऐसी अर्थापति संभव और अभाव ये आठ प्रकार के प्रमाण वृत्ति है परंतु ये यह यहाँ पर योग दर्शन में तीन ही माना है और तीन ही के अंदर सब आ जाता है जैसे है हो गया है जो है आगम वृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा शब्द वृत्ति के अंदर आएगा, शब्द प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा और उपमान अर्थापति संभव और अभाव अभाव जो है प्रत्यक्ष वृत्ति के अंतर्गत आ गया और अर्थापति संभव ये जो है अनुमान वृत्ति के अंतर्गत आ गया तो इसीलिए अलग से जैसे न्याय दर्शन कार्य आठ प्रकार के प्रमाण कहे हैं वह वह सभी इसी तीन के आ जाते हैं आपस में कोई विरोध नहीं है कोई कहने लग जाए कि भाई यहां पर महर्षि पतंजलि जी भगवान पतंजलि जी तो यहाँ पर तीन प्रमाण मानते हैं और अन्य दर्शनकार कोई चार मानता है कोई आठ मानता है इत्यादि इत्यादि तो कोई भेद नहीं है कोई बस समझने का भेद है जो नहीं समझ पाता है तो ये तीन प्रकार के प्रमाण वृत्ति हुए प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति अनुमान प्रमाण वृत्ति और आगम प्रमाण वृत्ति तो अब एक एक की व्याख्या कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति क्या है ये महर्षि वेद व्यास कर रहे हैं पढ़िए इंद्र प्रणाली चित्र बाह्य वस्तु परागत दृश्य सामान्य विशेष्य मनो अर्थस्य विशेषा विशेषाव धारणा प्रधान वृत्ति प्रत्यक्ष अब मैं इसको शुद्ध उच्चारण करके बोलता हूँ इंद्रिय प्रणाली क्या चित्त बाह्य वस्तु वस्तुपरागा पद विषया सामान्य विशेषात्मोर्थस्थ विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं तो बता रहे हैं कि देखे इंद्रिय की जो प्रणालिका है इंद्रिया कितने हैं जी इंद्रिया जो ज्ञान जो पांच हो गई तो नाक कान जिहबा और त्वचा त्वचा तो नाक, कान, जीवा और स्वचा जो ये इंद्रियां हैं, सेंसेस है ज्ञान इंद्रिय है इस ज्ञान इंद्रियों की जो अपनी नलिका है जिसके द्वारा वह ज्ञान करता है नलिका समझते जैसे नाली होता है ना जी नाली जैसे नाली होता है जैसे कि पाइप होता है पाइप पाइप जैसे पानी जैसे पाइप के द्वारा जाता है न जी हाँ जी ऐसे ही यहाँ पर जैसे आंख है आख एक इंद्रिया है परंतु तो आंख रूप को जो ग्रहण करेगा तो जिसके माध्यम से चित्त में डालता है चित्त जिसके माध्यम से ग्रहण करता है आंख के अंदर जो कुछ नलिकाएं हैं कुछ जो मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ जिसके माध्यम से वह आता है और फिर चित्त में जाता है चित्र को चित्त को आत्मा देख रहा होता है तो उस चित्त में जो है मैंने वह जो ज्ञान गया तो उसे आत्मा बोध करता है उस ज्ञान को तो इंद्रियों की जो आंख नाक काम जैसे आंख का हो गया नाक का भी ऐसे खान का भी ऐसे जिह का भी ऐसे त्वचा का भी सब की जो नलिकाएं हैं तो इंद्रियों की जो नलिकाएं हैं इंद्रियों की जो प्रणालिका है उसके द्वारा क्या करता है उसके द्वारा चित्त बाह्य वस्तु पर आघात क्या बोल रहे हैं कि इस इंद्रियों के द्वारा चित्त का बाहर के वस्तु के साथ संबंध होता है प्रत्यक्ष वृत्ति समझा रहे हैं कि व्यक्ति ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे करता है प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है तो क्या है चित्त जो है चित्त माइंड जो है मन जो है बुद्धि जो है चित्त जो है अहंकार जो है तो ये चित्त जो है इस चित बाह्य वस्तु के साथ उपराग उपराग माने हो गया जुड़ाव उपराग का मतलब हो गया संबंध उपराग का मतलब हो गया संबंध जुड़ाव लगाओ तो चित्त का बाह्य वस्तु के बाहर की जो वस्तु है जो कुछ भी हम देखते हैं तो चित्त का बाहर के वस्तु के साथ संबंध किसके द्वारा होता है प्रणालिक तो, इंद्रियों की जो प्रणालिका है उसके द्वारा होता है समझ गए तो इंद्रियों की प्रणालिका के द्वारा चित्त के बाह्य वस्तु के साथ संबंध होने के कारण उपरागत जो है हेतुवर्थ में है कि उपराग माने संबंध उपराग माने जुड़ाव तो उस इंद्रिय प्रणालिका के साथ इसके द्वारा चित्र का बाह्य वस्तु के साथ उपराग होने के कारण उपराग जब हो गया संबंध जब हो गया जुड़ाव जब हो गया तो उसके बाद क्या होता तब विषया तो उस जिस वस्तु के साथ उसका लगाव हुआ जुड़ा हुआ चित्त का तो उस विषय वाली जिसके साथ जैसे चित्त का जुड़ा हुआ आख के चित्त का संबंध हुआ आख के द्वारा आखि की जो प्रणालिका है उसके द्वारा हुआ रूप का रूप वाली जो वस्तु है तो वह जो अर्थ है सामने जो बाह्य जो वस्तु है उस विषय वाली उससे संबंधित विषय वाली माने उससे संबंधित जो उस विषय वाली जो सामान्य और विशेष अर्थ वाला सामान्य और विशेष स्वरूप वाला जो अर्थ है उस अर्थ की क्योंकि तो आप जो है कोई भी चीज आप देखते हैं तो उस देखते हैं तो हर चीज में दो तरीके का धर्म होता है एक सामान्य धर्म होता है और एक विशेष धर्म होता है जैसे मान लीजिए कि आप आपने आंख से देखा दो वस्तु को आपने देखा दो द्रव्य को देखा दो द्रव्य को देखा दो गाय को आपने देखा गाय एक द्रव्य है तो आपने दो द्रव्य को देखा गाय को तो इन दोनों में आपको एक तो ज्ञान हो रहा है सामान्य ज्ञान हो रहा है कि भाई दोनों में गुत्व है गाय पना है परंतु दोनों में गाय पना होने पर भी दोनों के अंदर एक विशेष धर्म है जो कि दोनों गाय को एक दूसरे से अलग कर रहा है उदाहरण, जैसे हमारे एक पास दो है एक जैसे सफेद है क्या वह भी हो सकता है और सफेद सफेद में भी हो सकता नहीं? हेलो सफेद हेलो डॉक्टर साहब शायद कट गया बड़ा हेलो कट गया अरुण जी हाँ जी मैं तो हूँ सुन रहा हूँ समझ समझ में आ रहा है आ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रहा है पर है अच्छा <laughs> और आपके पास मोबाइल में म्यूट करने का भी होगा जब मैं पूछूंगा तब आप करेंगे नहीं तो वह चाहे म्यूट कर दीजिए तो आपकी आपके जो आवाज है वो मुझे नहीं आएगी क्योंकि तो उसमें रिकॉर्ड भी होगा आ, और मेरी आवाज आप सुल जाएगी हाँ जी अब ठीक हो गया तो कट गए हैं हैं वो, वो। फिर जुड़ जुड़ रहे गए। डॉक्टर साहब जी, मेरी लाइन कट गई थी कैसे पता हाँ, नहीं, हाँ, कोई बात नहीं पता नहीं कोई कट जाती है तो मैं बता रहा था आपको कि आपके पास आपके कितने बच्चे हैं पे? दो बच्चे हैं कि कितने है? हैं। मैं तो मैं जो भी गाय है तो सब तो गोपना रूप में तो सब गाय है एक सामान्य धर्म है तीनों में कि जो सब में अनुवृत्त है सब में जा रहा है सब में सामान्य रूप से है और परंतु तीनों को जो भेद करने वाला है आप काली गाय को सफेद गाय नहीं कहेंगे सफेद गाय को आप जो है धवली गाय नहीं कहेंगे तो, तो हर पदार्थ में सामान्य धर्म भी होता है और विशेष धर्म भी होता है हर चीज में आपके पास दो बच्चे हैं बच्चे दोनों आपके हैं तो अब दोनों में भाई वो भी मनुष्य है वो भी मनुष्य है दोनों में सामान्य धर्म है परंतु सामान्य धर्म के साथ दोनों में विशेष धर्म भी है जिसके कारण दोनों में भेद है ऐसे ही आप एक ही स्वरूप वाले ले लीजिए एक ही रूप वाले दोनों जो है सफेद ही गऊ है या टेबल ले लीजिए आप टेबल खरीदने के लिए जाते हैं दोनों एक ही आकार के हैं परंतु तो दोनों एक ही आकार के होते हुए भी दोनों में भेद करने वाला कि दो ये अलग टेबल है वो अलग टेबल है तो आप विशेष धर्म ही दोनों को विशेष ही किसी को एक दूसरे से अलग करता है तो हर वस्तु में सामान्य धर्म भी होता है और विशेष धर्म भी होता है सामान्य धर्म जो है एक दूसरे के साथ जो है रिलेट करता है एक दूसरे के साथ जोड़ता है कि भाई ये ये ये सब एक ही है जैसे द्रव्य है द्रव्य न है द्रव्य जो है न है क्या है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन ये नौ द्रव्य हैं। तो ये जो नौ द्रव्य हैं, इन नौ द्रव्य में सब में द्रव्य तो सामान्य है पृथ्वी जल अग्नि सब जितने भी मन आत्मा दिशा काल टाइम ये सब जो नौ द्रव्य हैं, इन नौ द्रव्य में द्रव्य तो सामान्य है परंतु पृथ्वी जल नहीं जल पृथ्वी नहीं तो पृथ्वी को जल से अलग करता है जो धर्म वह विशेष हो गया तो हर पदार्थ में सामान्य धर्म भी होता है विशेष धर्म भी होता है समझ जा गया हाँ जी तो ये कह रहे हैं कि सामान्य विशेष आत्मा नो और विशेष आत्मा वाला अर्थ आत्मा माने स्वरूप आत्मा माने धर्म यहां धर्म अर्थ लेंगे आत्मा का अर्थ धर्म आत्मा मन स्वरूप तो सामान्य और विशेष आत्मा वाला अर्थात सामान और विशेष स्वरूप वाला सामान और विशेष धर्म वाला जो अर्थ है उस अर्थ की विशेषावधारण प्रधान वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम सामान्य विशेष आप वाला अर्थ है परंतु अर्थ के जो विशेषावधारण माने विशेष जो है समान और विशेष में से जो विशेष धर्म विशेष का ज्ञान प्रधान है जिसके अवधारण माने निश्चय अवधारणा कहते हैं मैंने अवधारणा कहते हैं निश्चय को अवधारणा कहते हैं ज्ञान को तो विशेष को अवधार विशेष का अवधारण विशेष का ज्ञान विशेष का निश्चय प्रधान है जिसकी जिस वृत्ति की, जिस की उसको कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण कहने का अभिप्राय है जब व्यक्ति किसी भी चीज को प्रत्यक्ष करता है तो विशेष का ही प्रत्यक्ष करता है प्रत्यक्ष में मैने प्रत्यक्ष वृत्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण में विशेष का ही मैने विशेष को उसमें सामान्य का भी होता है ज्ञान हम किसी भी चीज को जब देखते हैं तो सामान्य का भी ज्ञान होता है परंतु प्रधानता होती है प्रत्यक्ष में विशेष का आपने जब भी आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं आपने यदि मान लीजिए आपने दो व्यक्ति को देखा तो दो व्यक्ति को देखने में आपको जो ज्ञान होगा या किसी भी व्यक्ति को जो, जो देखो वो आपको उस ज्ञान में जो प्रधानता होगी वह विशेष की प्रधानता होगी सामान्य की होगी सामान्य का भी ज्ञान होगा आप दो गाय को देखते हैं तीन गाय को देखते हैं आपने जो आंख से देखा तो आपने आंख से देखा तो आपको जो, जो ज्ञान होगा सामान्य विशेष दोनों का ज्ञान होगा परंतु तो उसमें प्रधानता जो होगी मुख्यता जो होगी वह विशेष की होगी तो यहां पर यही करें कि सामान्य और विशेष धर्म वाले स्वरूप वाले जो अर्थ है उस अर्थ की जो विशेष को अवधारण विशेष को विशेषावधारण प्रधान वाली विशेष को ज्ञान विशेष का ज्ञान में प्रधान वाली जो वृत्ति है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है तो तद विषया वृत्ति मन जो कुछ भी आप ज्ञान करते हैं तो बाहर मन चित्त का इंद्रियों की नलिका के द्वारा जो बाहर के वस्तु के साथ संबंध हुआ तो संबंध होने के बाद चित्त को जो वृत्तियां वृत्तियां वह तो जिसका अपने चित्त का जिस वस्तु के साथ संबंध हुआ है इंद्रिय प्रणालिका के द्वारा तो उसी तरीके का होगा उससे भिन्न तरीके का नहीं होगा तो ये करें कि इंद्रिय बाह्य वस्तु पर आघात इंद्रिय जो प्रणालिका है नलिका है इनके द्वारा चित्र का बाह्य वस्तु के साथ संबंध होने से उस विषय वाली जिसके साथ संबंध है बाह्य वस्तु मान इंद्रियों का जिस बाह्य वस्तु के साथ संबंध है चित्त का इंद्रियों के द्वारा जिस बाह्य वस्तु के साथ संबंध है तो उसी विषय वाली उसी संबंध वाली जो वृत्ति है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है परंतु वह क्या है समान विशेषात्मनो अर्थ से समान और विशेष स्वरूप वाले जो अर्थ है उसके उस अर्थ के विशेष को विशेष का ज्ञान विशेष का अवधारण प्रधान है जिसकी जिस वृत्ति की विशेष का ज्ञान वाली जो है वह वृत्ति है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है समझ में आया जी हाँ जी मोर इम्पोर्टेंस हमेशा क्वालिफिकेशन की हो गई जो खास उस व्यक्ति की है कि इसका भंग हाँ। ऐसा है इसका हाँ। ऐसा है उसकी प्रत्यक्ष में यही होता है।, ये। होता है प्रत्यक्ष तो मैंने सामान्य का भी होता है परंतु विशेष विशेष के अवधारण उसमें प्रधान है उस वृत्ति में विशेष का अवधारण प्रधान है तो यहाँ पर वह अप्रत्यक्ष प्रमाण है तो यहां पर देखो वृत्ति किसको कह रहा है ध्यान रखना प्रमाण किसको कहा जा रहा है यहां पर यहां पर प्रमाण न्याय दर्शन में जो है इंद्रिया उत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम कहा वहां पर भी ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कह रहे हैं सामान्य रूप से क्या होता है आंख का विषयों के साथ जो जुड़ा हुआ जो संबंध हुआ इसको कहते हैं प्रत्यक्ष इंद्रियों का विषयों के साथ जो संबंध हुआ उसको कहते हैं प्रत्यक्ष तो उसको प्रत्यक्ष कहेंगे तो उसका फल क्या होगा ज्ञान उससे जो ज्ञान होगा परंतु यहां पर जो है न्याय दर्शनकार भी जो कहा है प्रत्यक्ष की जो परिभाषा की वह कहा इंद्रिय और अर्थ के संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष तो वह इंद्रियों का विषयों के साथ जो संबंध हुआ तो इंद्रियों यहां पर क्या कर रहे हैं कहने की केवल तरीका है अलग है पर जो है एक ही चीज इंद्रियों के द्वारा चित्त का बाह्य विषयों के साथ संबंध हुआ तो उसी विषय वाला जो उसी विषय वाली चित्त के अंदर वृत्तियां होगी तो वह चित्त की जो वृत्तियां हैं वह प्रत्यक्ष प्रमाण है समझ गए जी गया जी और उससे जो आत्मा बोध करता है उस चित्त के मन आत्मा सीधे सीधे बाहर किसी का बोध नहीं करता आत्मा तो अपरिणामी है आत्मा क्या प्र, है जी अपरिनी अपरिमिनी पीछे अपरिणामी हमने पढ़ाया था ना शक्ति जो है हाँ तो चिति शक्ति अपरिणामी है उसमें कोई परिणाम नहीं है उसमें कोई बदलाव नहीं है क्यों क्योंकि क्यों वह बुद्ध केवल बुद्धि को देखता है बुद्धि में जैसा बुद्धि का बदलाव है बुद्धि के अंदर ज्ञान का बदलाव है तो बुद्धि में अर्थात चित्त में जो जो जैसे जैसे वृत्तियां बनी वैसे वैसे वह आत्मा ग्रहण करता है वैसे वैसे आत्मा बोध करता है तो वृत्ति एक चित्त की वृत्ति हो गई एक तो वृत्तिमा चित्त की वृत्ति हुई और उस वृत्ति को चित्त की वृत्ति चित्त को आत्मा देखता और उससे जो आत्मा को बोध होता है वह भी चित्त वृत्ति बोध हो गया पौरुषे चित्त तो तो दो तरीके एक तो चित्त वृत्ति हुआ और एक पौरुष चित्त वृत्ति हुआ माने पुरुष को जो है उस चित्त वृत्ति का ज्ञान होता है बोध होता है तो यहां पर प्रमाण किसको कहेंगे प्रमाण कहेंगे चित्त की वृत्ति को हाँ जी चित्त की वृत्ति को और वह वह प्रमाण जो है प्रत्यक्ष प्रमाण चित्त की जो वृत्ति है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है और वह जो वृत्तियां हैं क्या है समान और विशेष रूप वाले जो अर्थ है उसके विशेष विशेषावधारण प्रधान वाली विशेष का ही अवधारण प्रधान है उस वृत्तियां में वह जो चित्त की जो वृत्तियां हैं वह विशेष का ही उसमें विशेष की प्रधानता है उसी से आत्मा फिर उस विशेष का बोध करता है मन ध्यान प्रत्यक्ष में सदा विशेष की ही प्रधानता होती है सामान्य की प्रधानता नहीं होती है। नहीं है, नहीं होती है। और अनुमान में सामान्य की प्रधानता होती है जो आगे बताया जाएगा ठीक है समझ में आया आगे आगे, आगे पढ़िए फलं विशिष्ट पौरुषे चित्त वृत्ति बोध हाँ तो भाई वो प्रमाण जब है चित्त की वृत्ति जब प्रमाण है विशेषावधारण प्रधान वाली जो वृत्ति है चित्त की विशेष को बोध विशेष का बोध प्रधान है जिसकी जिस वृत्ति की वह वृत्ति जब चित्त की वृत्ति वह प्रत्यक्ष प्रमाण है तो उसका फल क्या है उसका प्रमाण का कोई ना कोई फल होगा ना जी, जी। तो उसका फल है अविशिष्ट पौषेय चित्त वृत्ति फल जो है अविशिष्ट होता है प्रमाण का जो फल होता है वह कोई भी प्रमाण हो चाहे वह प्रत्यक्ष प्रमाण हो चाहे वह अनुमान प्रमाण हो चाहे वह शब्द प्रमाण हो कोई भी प्रमाण है उसका फल तो सामान्य होता है उसका फल क्या होता है जी सामान्य हाँ जी सामान्य होता विशेष नहीं होता शब्द फल जो है जो ये विशिष्ट शब्द है उसकी विशिषता शब्द जो है विशिष्ट नहीं है अविशिष्ट है देखिए ध्यान से सुनेंगे फलि पौषेय चित्त वृत्ति बोध ऐसा है, है। कहानी मेरी गलती हो तो, गई उसमें हाँ फलम अविशिष्ट अलग करेंगे तो जेगा फलम अविशिष्ट पौषेय चित्त वृत्ति बोध बोल रहे हैं कि चाहे वह प्रत्यक्ष के द्वारा त्मा को बोध हो या शब्द के द्वारा बोध हो चाहे वह अनुमान के द्वारा बोध हो तो बोल रहे हैं कि ये तीनों प्रमाण के द्वारा जो बोध है वह उस बोध तो सामान्य है तीनों का वह विशेष प्रधान वाला जो होगा प्रत्यक्ष में अनुमान में सामान्य प्रधान वाला होगा परंतु वह फल जो है जिसको प्रमा कहेंगे न्याय दर्शन की भाषा में क्या कहेंगे जी फल जो प्रमा प्रमा प्रमा उसको कहते न्याय दर्शन की भाषा में प्रमाण प्रमेय प्रमा प्रमा जो है वह आत्मा को जो बोध हो रहा है वह बोध जो है आत्मा का बोध आत्मबोध वह हो गया प्रमा वह फल है तो फलम अविशिष्ट फल जो है अविशिष्ट है सामान्य है फल क्या है अविशिष्ट है सामान्य है तीनों का प्रमाण का सामान्य ही है आ, ये नहीं कि प्रत्यक्ष का जो आत्मबोध होगा वह अलग होगा और शब्द का जो शब्द के द्वारा जो वह बोध करेगा वह अलग होगा नहीं वह ही है तो फलम अविशिष्ट फल जो है अविशिष्ट है वह पौरुषे या चित्त वृत्ति बोध फल अविशिष्ट पौरुषे मान पुरुष से संबंधित चित्त के वृत्ति का बोध तो आत्मा को होगा आत्मा को फलम और हुआ सामान्य अविशिष्ट विशेष नहीं है समझे समझिए हाँ जी आगे प्रतिसंवेदी पुरुष इत्य। परिष्टाध पादेश श्यामा बोल रहे हैं कि प्रतिसंवेदी पुरुषा इति उपरिष्ठात उपाद्या बोले प्रतिसंवेदी पुरुष पुरुष जो है प्रतिसंवेदी होता है पुरुष क्या होता है प्रतिसंवेदी में उसका अर्थ क्या हुआ जी अभी बता रहा हूं चित्त मने इंद्रिय प्रणालिका के द्वारा चित्त का बाह्य वस्तु के साथ जो संपर्क हुआ उत्तर विषय वाली जो वृत्ति हुई वह चित्त की वृत्ति हुई वो चित्त का ज्ञान हुआ अब उसका बोध आत्मा कर रहा है संवेद किया क्या संवेदी तो चित्त है संवेदी क्या है ये चित्त है चित्त है मन ज्ञान जो हो रहा है वह चित्त में हो रहा है और उसका ज्ञान आत्मा में हो रहा है तो वह प्रति है संवेदी देखिए जैसे वास्तव में वास्तविक जो है वह जो ज्ञान जो हो रहा है चित्त जो है आत्मा को जो बोध हुआ वह बोध प्रतिसंवेदी है और चित्त के अंदर जो बोध है चित्त बोध जो है चित्त वृत्ति जो है वह चित्त वृत्ति वह संवेदी है संवेद का मतलब होता है ज्ञान करने वाला संवेद मने ज्ञान करना सम्यकया ज्ञान और संवेदी माने सम्य ज्ञान करने वाला तो ज्ञान जो करने वाला है वह वा चित्त है न जी इनिशियल ज्ञान तो चित्त को ही हुआ ज्ञान तो चित्त तो कोई हुआ क्योंकि उस ज्ञान को चित्त जो है आत्मा जो बोध कर रहा है आप ये ध्यान रखिएगा कि आत्मा तो मुख्य है आत्मा के बिना फिर चित्त तो जड़ है वो कुछ नहीं करेगा ज्ञान कुछ नहीं करेगा जी कुछ नहीं करेगा परंतु तो आत्मा के कारण उसमें गति पैदा हो गया ना जी चित्त में आत्मा के कारण गति पैदा हो गया तो अब जो भी बोध करेगा व चित्त करेगा ना जी आप जैसे वॉलमार्ट में जाते हैं वॉलमार्ट में जब जाते हैं तो हम जो है गेट के पास गए तो वह खुल गया वो तो उसका ज्ञान कौन कर रहा है बोलिए जी सेंसर सेंसर क्या लीजिए हाँ सेंसर कर लीजिए तो परंतु सेंसर जो किया सेंसर में जो गति आई तो किसी चेतन के कारण ही तो गति आई ना किसी ने बनाया ना उसको परंतु वो तो वह जो जो ज्ञान किसमें स्टोर हो गया हुआ सेंसर में ना हाँ जी वो बोध तो सेंसर कर रहा है एक तरह से ना आरोप उसने किया तो ऐसे ही चित्त जो है सेंसर का काम कर रहा है चित्त जो है जो भी बोध हो रहा है वह चित्त में हो रहा है ना और वो जो बोध हुआ उसका ज्ञान कर रहा है आत्मा चित्त के वृत्ति का बोध कर रहा है आत्मा तो चित्त के वृत्ति का जो बोध करने वाला है वह प्रति है नहीं समझ जाए तो नहीं समझ गया प्रति का अर्थ हुआ यहां पर उसके द्वारा जो हो रहा है इसका अर्थ ये बना फिर संवेदी के अनु तो प्रतीका हम अनुकूल करेंगे ना जी अच्छा अनुकूल अच्छा संवेदी के अनुकूल समझे मने संवेदी के आकार वाला मने संवेदी तो चित हो गया तो चित जिस आकार का है जिस आकार वाला है उसी आकार वाला प्रति संवेदी हो गया समाप्त नहीं समझे पूरा नहीं समझे अच्छा नहीं समझना यहां पर प्रतीकार्थ आकार समझ लीजिए ठीक थी। है अच्छा प्रतीक प्रतीकार्थ आकार, आकार समझ लीजिए कि मनो संवेद तो हो गया ज्ञान और संवेदी हो गया चित्त तो चित्त जिस ज्ञान वाला है उसी ज्ञान वाला जिस चित्त जिस ज्ञान का आकार वाला है उसी आकार वाला आत्मा होता है अच्छा अच्छा अब ठीक है जी वृत्ति शाहरुख का मित्र तरफ पढ़े थे ना जी चित्त जिस ज्ञान वाला है चित्त को ज्ञान हुआ कंप्यूटर का अब उस चित्त उस ज्ञान वाला हो गया अब उसी ज्ञान वाला आत्मा हो गया तो कारित ऐसा यदि हम कहें तदाकार, तदाकार चित्त जो है तदाकार हो गया आ चित्त ने चित्त का संबंध हुआ कंप्यूटर रूपी बाय वस्तु के साथ इंद्रियों के द्वारा नित्य इंद्रियों के द्वारा तो अब चित्त उस आकार वाला हो गया कंप्यूटर आकार वाला हो गया तभी तो वो, वो ऐसा ज्ञान हो गया ना जी जैसे पानी आप ग्लास में डालते हो तो वह पानी किस आकार वाला हो गया शेप का हो गया उसी ग्लास शेप का हो गया तो ऐसे ही जब हम कंप्यूटर को देखते हैं चित्र के माध्यम से तो चित्र जो है उसी आकार वाला हो गया ना हाँ जी और उसी आकार वाला फिर आत्मा भी हो गया उसी रूप वाला वह वा ज्ञान कर रहा है ना जी हाँ जी नहीं मैं समझ गया तो संवेदी तो चित हो गया संवेदी मैंने संवेदन करने वाला तो चित हो गया संवेदी और उसी संवेदी उसी तरीके उसी संवेदी का बोध करने वाला उस उस को जो चित को जो ज्ञान हुआ उसी को बोध करने वाला जो है आत्मा है आत्मा होती तो, तो, तो प्रति संवेदी हो गया कि नहीं आत्मा प्रति हो गया इसको यदि इसको यदि आप विद्वान की भाषा में कहेंगे तो कहेंगे जो, जो वृत्ति जो आई चित्त के अंदर तो उसका जो आकार हो गया उसी आकार से आकारित है आत्मा हाँ समझ गया आप समझे हाँ जी हाँ। जैसे कहते हैं कि अहम घटम जाना मैं घड़े को जानता हूं ऐसा कहा तो मैं जब घड़े को जानता हूं तो क्या होता है घड़े को हमने जो देखा तो पहले चित्त जो है उस आकार वाला बना और उसका बोध हम कर रहे हैं तो प्रति हो गया ना जी नहीं आप समझ गया चित्र तो को जो संवेद हुआ चित्त को जो संवेद हुआ तो संवेदी हो, तो हो गया चित्त को जो संवेद हुआ उस संवेद के आकार वाला जो है आत्मा हो गया तो वह प्रति हुआ कि नहीं हुआ नहीं मैं यही समझना चाहता आत्मा हो गया ना ठीक है जी? आ, प्रति के अलग अलग अर्थ है प्रतीकार्थ उल्टा भी होता है जैसे प्रतिलोम कहते जैसे ना जी तो प्रतीकार्थ कहीं पर विपरीत भी होता है उल्टा भी होता है प्रतीकार्थ अनुकूल भी हो गया प्रतीकार्थ और ग्रामम प्रति गांव की ओर जा रहा हूं तो वहां पर गांव की ओर तो वो प्रतीक ओर भी होता है तो यहां पर आत्मा जो है प्रतिसंवेदी है मैंने आप प्रतीकार्थ ओर भी कर सकते हैं कहना चाहें तो संवेदी की ओर लिटल मीन ये हुआ जैसे गांव की ओर जाते हैं तो आत्मा का जो ज्ञान है वो ज्ञान किसकी ओर है चित्त के अंदर जो ज्ञान है उसकी ओर है।, है नहीं समझे नहीं समझ गया समझ गया उसके प्रति है चित्त के जो ज्ञान के प्रति ज्ञान की ओर आत्मा का ज्ञान है उसी की ओर है तो प्रतीकाश ओर भी कर देंगे तो वैसा हो जाएगा और प्रतीकाश मैंने आकार बोला कि भाई प्रति संवेदी हुआ चित्त को जो ज्ञान हुआ चित्त के अंदर जो ज्ञान हुआ, हुआ वो कंप्यूटर तो तो के, हाँ के आकार का बोध तो आत्मा को भी कंप्यूटर का आकार का बोध हो गया चित्त को हो गया क्रोध का ज्ञान तो आत्मा को भी उसी तरीके का हो गया तो वैसे वृत्ति सारूप्य मित्र प्रयादि कहते हैं ना जी तो यहाँ पर जो है प्रतिसंवेदी पुरुष पुरुष जो है प्रतिसंवेदी होता है पुरुष क्या होता है जी प्रतिसंवेदी संवेदी होता है प्रत्यक्ष जब करता है वह तो संवेदी होता है किसी उपरिष्टात व्याख्या श्याम आगे हम इसकी व... उपरिष्टात उपाद इसकी आगे हम उत्पादन करेंगे इसकी आगे हम व्याख्या करेंगे इसको युक्ति के द्वारा जो है आगे बताएंगे तो प्रत्यक्ष का मतलब समझ गए समझ गया अच्छी तरह समझ गया जी अब चलिए तो अनुमान पढ़िए अनुमेय तुल्य जाती जातीय वनुव्रतो वनु भिन्न जातीय व्यव संब यधार प्रधान वृत्ति अनुमानम्म एक देखो, देखो यहाँ पर उसमें था विशेष धारण प्रधान प्रधान है ना नी विशेषावधारण प्रधान है उसमें वह वृत्ति मैने प्रत्यक्ष में विशेष को अवधारण विशेष का अवधारण प्रधान तो होता है प्रत्यक्ष में परंतु अनुमान में सामान्य का अवधारण होता है हाँ जी यहाँ सामान्य प्रधान हो गया सामान्य का हो गया जी हाँ जी So, samanya ko, samanya ko, Ki, hai, hi, manne, तो सामान्य को सामान्य को क्या करते हैं कि प्रधान रूप से अवधारण करने वाली होती है अनुमान वृद्धि सामान्य को ही मैंने सामान्य अंश को ही प्रधान रूप से निश्चय करने वाली होती है अवधारण का अर्थ होता निश्चय तो सामान्य रूप से ही मैंने सामान्य को ही मैंने सामान्य जो ज्ञान है सामान्य है सामान्य ज्ञान को ही प्रधान रूप से निश्चय करने वाली होती है उभृति हुआ अनुमान होता है तो करें अनुमेय से अनुमेय जिसका हम अनुमान करते हैं अनुमेय का मतलब क्या हुआ जी हम जिसका अनुमान करते हैं जैसे मान लीजिए कि हम अग्नि हम धुआं को देख करके अग्नि का ज्ञान करते हैं अनुमान का जो लिटरल मीनिंग है अनुमान पश्चात मान माने ज्ञान अनुमान पश्चात मान माने ज्ञान बाद में जो प्रत्यक्ष के बाद जो ज्ञान होता है उसको अनुमान उठाते हैं समझे नहीं समझ प्रत्यक्ष के पश्चात जो ज्ञान होता है वो अनुमान जब आपने देखा आग और धुआं को दोनों को एक साथ आपने प्रत्यक्ष किया कहीं पर भी किया भोजन बनाते समय किया या कहीं पर भी किया आपने देखा कि हवन कर रहे हैं और हवन में जो है आपने देखा कि लकड़ी अपने डाला तो लकड़ी डाला तो वो धुआं होने लग गया तो अब यहाँ पर हमने प्रत्यक्ष कर लिया हवन के समय कि भाई धुआं और आग दोनों का संबंध है तो जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है तो अब रास्ते में हम चल रहे हैं गाड़ी में गाड़ी चला करके अब देखा कि बहुत ही धुआं जो है उठ रहा है धुआं जो है एकदम तो हम आग को नहीं देख पा रहे हैं पर जो धुआं को देख पा रहे हैं तो उस प्रत्यक्ष हमने जो हवन के समय किया था या भोजन बनाते समय किया था अब उसके बाद अब हम एक देश को देख रहे हैं धुआं को देख रहे हैं अग्नि को नहीं देख रहे हैं तो उस धुआं को देख करके अग्नि का ज्ञान करना यह अनुमान है समझ गए समझ गया तो यहां पर करें तो अनुमेय क्या है जी हमें धुआं को देख करके किसका हमने ज्ञान किया अग्नि का तो अनुमेय अनुमान के योग्य क्या हो गया अग्नि हाँ जी अनुमान अनुमान के योग्य क्या हो गया अग्नि का अग्नि अग्नि हो गया अनुमेय तो बोलते अनुमेय से उदाहरण हमने अग्नि का दिया तो उसी पर घटाएंगे अग्नि हो गया अनुमेय जो साध्य है जिसको हमें सिद्ध करना है जिसका हमें ज्ञान करना है तो तो अनुमेय अनुमेय हो गया अग्नि तो का के तुल्य जातीय शु अनु संबंधा का विशेषण है तुल्य जातीय शु मे अनुमेय से तुल्य जातीय अनुवृत्तो और भिन्न जातीयभ व्यावृत्त संबंधो यह तद विषया सामान्यावधारण अनुमानम् वृत्ति तो तुल्य जातियों में अनुवृत्त तुल्य जातियों में अनुवृत्त मान तुल्य जातियों से युक्त तुल्य जातियों में युक्त तो जैसे एक अग्नि तुल्य जाति का एक तो सामान मतलब तुल्य जाति और भिन्न जाति अब जैसे गाय है गाय जो है सभी गाय तुल्य जाति वाले हैं है कि नहीं जी, जी। परंतु भैंस जो हो गया गाय से भिन्न जाति वाला हो गया भैंस जो है गाय से भिन्न जाति वाला हो गया ऐसे ही आपने चूल्हा में भी आग देखा आपने ए, आ, क्या बोलते हैं कि हवन में भी आग देखा आप जो है भोजन बनाते समय मैंने आग जो है अलग अलग जगह आपने देखा तो सभी तुल्य जाति वाले आग हो गए कि नहीं जी जी। आप जो है इलेक्ट्रिसिटी में भी आग देखा आप लोग जो है सूर्य में भी आग देखा तो तुल्य जातियों में अनुवृत्त संबंध मैने का जो संबंध है अनुमेय जो अग्नि है यहां पर हम अग्नि का उदाहरण जो ले रहे हैं तो अनुमेय जो अग्नि है उस अग्नि का एक अग्नि का दूसरे अग्नि के साथ जो संबंध है वह संबंध तुल्य जातियों में अनु मैंने इसमें जो है वही दूसरे आग्नि में है ये जो गाय है दूसरा जो गाय है इन दोनों तुल्य जातीय वाले में तुल्य जाति जो है गाय है तुल्य जाति वाले जो गाय है उन तुल्य जातियों में तुल्य जाति जो गुत्व है उन गुत्व है, उन में अनुवृत्त है संबंध इसके साथ उसका जुड़ाव है उसके साथ उसका लगाव है उसके साथ उसका संबंध है उसके वह वह उसमें प्रवृत्त है अनुवृत्त है इत्यादि इत्यादि तो तुल्य जातियों में जो अनिवृत्त संबंध है और भिन्न जातियों से पृथक संबंध है अब बताइए जो आप दस गाय लिया अब दस गाय में सब में जो संबंध है क्या गाय धवली जो गाय है और गोरी जो गाय है सफेद जो गाय है काली जो गाय है सब में एक संबंध जुड़ा हुआ है कि नहीं जी हाँ, सब गाय हैं सब तो गाय में मैने जो काली गाय में जो संबंध है वही संबंध धवली गाय में है वही संबंध गोरी गाय में है तो सब में वह अनुवृत्त है कि नहीं संबंध हाँ जी अनुभूत समझते हैं कि नहीं एक जैसा जो है एक जैसा उसमें जैसा इसमें है यही उसमें भी है वही उसमें भी है अब मनुष्य जो हम सभी मनुष्य हैं तो मनुष्य जो है हम तो मनुष्य में हमारे में जो संबंध है हमारे अंदर हम पूरी जाति जितने भी मनुष्य हैं उनमें जो संबंध अनुवृत्त है मैं मनुष्य आप मनुष्य वो मनुष्य वो मनुष्य सब में संबंध जो अनुवृत्त है सब में उसमें जुड़ा हुआ है तो अनुवृत्त संबंध और भिन्न जो जाति है अब हमसे भिन्न जाति कौन है जी पशु है हमसे भिन्न जाति क्या है पशु है तो उससे अलग संबंध हुआ ना हाँ जी उससे अलग संबंध जो है तो अनुमेय के जो भी जिसका भी हम अनुमान करते हैं जिस भी पदार्थ का अनुमान करते हैं उस अनुमेय के तुल्य जातियों में जो अनुवृत्त संबंध है और भिन्न जातियों से जो पृथक संबंध है व्यावृत्त जो संबंध है तद विषया उस संबंध वाली उस मने अनुमेय के तुल्य जातियों में अनुवृत्त और भिन्न जातियों से पृथक संबंध विषय वाली जो वृत्ति है सामान्य को प्रधान रूप से निश्चय करने वाली जो वृत्ति है वह अनुमान वृत्ति है सामान्य को भी अनुमान में सामान्य का ही बोध होता है आप प्रत्यक्ष में विशेष का बोध करेंगे परंतु अनुमान में जब आपने धुआं को देखा तो धुआं को देख करके कितने दूर में आग लगी हुई है कितने उसमें लपट है यह सब आपको ज्ञान होगा ना। उस समान नहीं ज्ञान होगा कि भाई आग है पर कितनी आग कितना आग है कितना उसका लपट है कितना उसमें माने वह तीव्र है ये सब ज्ञान आपको नहीं होगा जब तक कि प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष में ही विशेष का ज्ञान होगा समझे सामान्य ज्ञान की प्रधानता जहाँ हाँ, इसमें प्रधान रूप से सामान्य ज्ञान का ही निश्चय होती है निश्चय होता है इसमें तो ये फिर मैं बता रहा हूं कि अनुमेय से तुल्य जातीय सु अनुवृत्तो भिन्न जातीय भ्यो व्यावृत्त संबंध या अनुमेय जो पदार्थ है उस अनुमेय के तुल्य जातियों में जो तो समान जाति वाले हैं उनमें जो संबंध अनुवृत्त है उस संबंध वाली तद विषया संबंध उस, उस वाली सामान्य को प्रधान रूप से निश्चय करने वाली जो वृत्ति है जो ज्ञान है वह अनुमान ज्ञान है समझेगी समझ ज्ञान हाँ इस पर और आप विचार कीजिएगा इसमें जब आप विचार करेंगे तो फिर जो है आपको अधिक बोध होगा चलिए आगे पढ़िए यथा देशांत देशांतर प्राप्ते गति चंद्र तारम चैत्र प्राप्त गति गति उदाहरण दे रहे हैं अनुमान का उदाहरण दे रहे हैं कि देखो यथा देशांतर प्राप्ते गतिम चंद्र तारक तारकम बोल रहे हैं कि चंद्रमा और तारा है चंद्रमा और तारा जो है एक देश से दूसरे देश को प्राप्त होता है होता कि नहीं होता हाँ जी चंद्रमा जो है एक देश से दूसरे देश को प्राप्त होता है तो कभी वह जो है क्या जब वह चंद्रमा जो उदय होता है चंद्रमा जब उदित होता है तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया जाता है पंद्रह दिन में जाता है ना कि पंद्रह दिन में पक्ष जो होता है वो महीना जो हुआ तो वह पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है ना हाँ जी तो यहां पर कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा और तारा की गति है कैसे हमें पता चला कि चंद्रमा और तारा में गति है क्योंकि वह देशांतर प्राप्त है देश अन्य देश में प्राप्त होती है अन्य देश में हमें मिलता है देश मने स्थान देश मने स्थान तो बोल रहे हैं कि चंद्रमा अन्य देश में मिलता है तो देशांतर प्राप्त भिन्न स्थान में प्राप्त होने के कारण चंद्र और तारा गति वाले हैं कैसे चैत्र भक्त जैसे चैत्र है चैत्र के स्थान पर यहां पर आपका सुधीर आनंद वक्त ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे हमने देखा सुधीर आनंद जी को जिस सुधीर आनंद जी को वित्त में हमने देखा था उनको मैं कैलिफोर्निया में देख रहा हूं तो एक देश से दूसरे देश चला गया कि नहीं चला गया सुधीरानंद तो एक देश से जब दूसरे देश में चला गया तो फिर हमने अनुमान कर लिया ना उसके गति का कि भाई जैसे यहाँ पर गति हमने देखा प्रत्यक्ष देखा प्रत्यक्ष हमने देखा, अनुमान किया वो तो अनुमान हो जाएगा प्रत्यक्ष पहले देखना है कि जैसे हमने क्या देखा हमने देखा कि चैत्र जो है आज हिस्टर्न में था गति किया और मैंने वहां पर देखा था और कल मैं जो है उसको देख रहा हूँ कैलिफोर्निया में देख रहा हूँ तो बिना गति का तो हो नहीं सकता दूसरे देश में जब जा रहा है दूसरे देश को वह प्राप्त है सुधीर आनंद मैंने उसके अंदर गति है अभी तो वहां से वहां गया हाँ जी तो, तो मॉल गति का हुआ प्रत्यक्ष तो हुआ की हमने दोनों जगह से देखा नहीं प्रत्यक्ष तो हमने देखा था कहा प्रत्यक्ष तो हुआ ह्यूस्टन में हाँ जी और फिर उसको हमने देखा कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया में तो, तो प्रत्यक्ष तो हो गया दोनों जगह देखा मगर अनुमान ना हो गया, गया यहाँ पर अनुमान हुआ जैसे जिस जिस सुधीर आनंद को मैंने कैलिफोर्निया में देखा था आज कर, मैंने कल देखा था आज उसको हमने कैलिफोर्निया में देखा हाँ जी तो अनुमान तो यहाँ पर उनके गति का ज्ञान हो गया कि नहीं कि भाई हुआ उसे अनुमान तो गति का हुआ यहाँ पर हा, हाँ अनुमान तो गति का हुआ यहाँ पर गति की अनुमान तो गति का ही यहाँ पर कर रहे हैं हाँ, हाँ तो बोले चैत्र जैसे चैत्र के अंदर गति है क्योंकि तो जिस ह्यूस्टन में हम जिस चैत्र को देखते हैं उसको हमने कैलिफोर्निया में उस चैत्र को हमने देखा चैत्र नाम है किसी व्यक्ति का हाँ जी तो उससे उसके गति का ज्ञान हुआ इसी तरीके से जिस चंद्रमा को और तारा को हम एक स्थान पर देखते हैं उसी चंद्रमा और तारा को फिर हम दूसरे स्थान पर भी देखते हैं नहीं समझे नहीं समझ गया समझ गया अच्छी तरह समझ गया तो इससे पता चलता है कि चंद्रमा और तारा के अंदर गति है तो देशांतर प्राप्त गतिम चंद्र तारकम देशांतर की प्राप्ति होने से चंद्र और तारा की गति है गति मतलब चंद्र और तारा गति वाले हैं जैसे चैत्र गति वाले हैं चैत्र नामक व्यक्ति वैसे समझे और बोलते विंध्य और प्राप्त प्राप्ति अगति बोल रहे हैं कि देशांतर की प्राप्ति न होने से विंध्याचल पर्वत जैसे हैं, या स्टोन माउंटेन हमारे यहां पर है तो स्टोन माउंटेन क्या है स्टोन माउंटेन में हमें गति नहीं दिख रही है अप्राप्त है बोल रहे हैं कि देशांतर इसे देशांतर का यह कर लेंगे हम कुछ लेंगे देशांतर अप्राप्त है मैंने देशांतर में प्राप्त न होने से जिस स्टोन माउंटेन को हमने यहां देखा दूसरे दिन भी यहीं पर देखा दूसरे जगह हमने नहीं देखा जगह हमने नहीं देखा ये स्टोन माउंटेन ये पर स्टोन माउंटेन यहीं पर है अटलांटा में ही वहां है तो देशांतर में प्राप्त न होने के कारण विंध्य जो पर्वत है विंध्य वाले पर्वत यहां पर ले जा रहे हैं स्टोन माउंटेन लाइक देश वह जो है अगति है गति से रहित है इसमें गति नहीं है तो वहां पर अगति का अनुमान कर लिया कर लिया ना हाँ जी तो यहां पर अनुमेय हो गया गति अनमेय क्या हो गया जी गति और उस अनुमेय गति के तुल्य जाति वाले बहुत सारे हैं अनुमेय जो है बहुत सारे जो गति वाले हो गया पृथ्वी हो, हो गया, सूर्य हो तो गया मन सारा गति हो गया तो उस तुल्य जातियों में अनुवृत्त जो संबंध है बहुत सारे पदार्थों में जो अनुवृत्त जो संबंध है और भिन्न जातियों से अलग जो संबंध है अब देखिए ना पृथ्वी की जो गति है और चंद्रमा की जो गति है दोनों एक ही है क्या नहीं अलग है दोनों में भेद में अलग है ना जी जी तो उन भिन्न जातियों से पृथक संबंध हो गया ना पृथ्वी जो जाति है उससे भिन्न भिन संबंध हो गया पृथ्वी की जो गति है चंद्रमा की जो गति है दोनों का अलग अलग है ना जी हाँ जी शो तो अनुमे जो गति हो गया चंद्रमा की गति या सर, तारा की गति उसके जो तुल्य जाति वाले तुल्य जाति ये भी गति कर रहा है पृथ्वी भी गति कर रही है सूर्य भी गति कर रहा है अपने अक्ष पर घूम रहा है सब अलग अलग जो सब गति कर रहे हैं तो अनमेय जो गति हो गया चंद्रमा और तारा की जो गति है उस अनमेय गति के तुल्य जातियों में जो अनिवृत्त संबंध है भाई दोनों में वो गति ये भी तो दोनों में संबंध हो गया ना जी आपस में क्योंकि ये भी गतिशील है वो गतिशील है तो वह भिन्न जो जाति हो गए पृथ्वी से जो भिन्न जाति मन पृथ्वी का भिन्न जाति तो उस पृथ्वी रूपी जो पृथ्वी जो जाति हो गई उनसे भिन्न उससे अलग जो संबंध हो गया उस विषय वाली उस संबंध जो वाली जो है सामान्य को प्रधान रूप से मुख्य रूप से निश्चय करने वाली जो वृत्ति हो गई जो ज्ञान हो गया वह अनुमान हो गया ठीक है समझे नहीं समझ गया तो ये अनुमान प्रमाण हमने प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण बताया कल जो है शब्द प्रमाण बताएंगे इस पर विचार कीजिएगा बार बार पढ़िएगा बार बार पढ़िएगा बार बार, पढ़ियेगा, बार, बार करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए मंत्र पात्र ओम पूर्ण मदम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्णवादा पूर्ण में शिश्ये शिश्ये। ओम शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओ जी नमस्ते नमस्ते